महाभारत शांति पर्व शांतिपर्व त्र्यशीतमोध्याय श्रीजी द्वारा दक्ष यिका भंग और उनके क्रोध से ज्वर की उत्पत्ति तथा उसके विविध रूप युधिष्ठिच पिता महाप्राज सर्वशास्त्र विशारद अस्त्र विवक्षा मम आजाते युद्षि ने पूछा संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण महाप्राज पितामह वृत्त वध के प्रसंग में मुझे कुछ पूछने की इच्छा हो रही है ज्वरेण मोहितो वृत्र कथित जराधिप ने तो वास्व देह वज्रेणेतीश्वर आपने कहा है कि वृत्ता सूर्यज्वर से मोहित हो गया था उसी अवस्था में इंद्र ने अपने बद्र से उसे मार डाला कथ में सहा प्राप्रुत जरोपुत प्रभो महामते प्रभो यह ज्वर कैसे और कहाँ से उत्पन्न हुआ मैं ज्वर की उत्पत्ति का प्रसंग भली भांति सुनना चाहता हूँ भीष्मणराज संभव लोकवे श्रुतम भारत। कहा राजन ज्वर की उत्पत्ति का यह वृत्तांत संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है सुनो भारत यह प्रसंग जैसा है उसे मैं विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ पुरा अम्बे महाराज श्रृंगम त्रैलोक्य पूजित ज्योतिष नाम साम सर्वरत्न विभूषित अप्रमेयम अनाधृत्यम थर्वलो के सुभा भरत नंदन महाराज पूर्वकाल में सुमेर पर्वत का ज्योतिष नाम से प्रसिद्ध एक शिखर था जो सविता अर्थात सूर्य देवता से संबंध रखने के कारण सावित्र कहलाता था वह सब प्रकार के रत्नों से विभूषित अप्रमेय समस्त लोगों के लिए अगम्य और तीनों लोगों द्वारा पूजित था तत्र देव गिरी तटे हेम धातो विभूषित धातु से विभूषित उस पर्वत शिखर के तट पर बैठे हुए महादेव जी उसी प्रकार अपूर्व शोभा पाते थे मानो किसी सुंदर पर्यंक पर बैठे हों वही प्रतिदिन उनके वाम पार्श्व में रह गिरिराज गिरिराजनंदि भगवती पार्वती भी अनुपम पावतीपम थी तथा महात्मा वसुश्चाब तौजस तथा च महात्मा अश्विन तथा वह श्रवण राजुह्यकैर संवृत यक्षाणश्वर श्रीम कैलास निलय प्रभु शंख पद्म निधिभ्या चिद्धयाम परमया सह उपास महात्मा उसना च महा इसी प्रकार वहाँ बहुत से महाबलस्पी देवता अमित तेजस्वी वशुगण चिकित्सकों में श्रेष्ठ महामना अश्विनी कुमार शंखनिधि पद्मनिधि तथा उत्तम वृद्धि के दशात गुजकों से घिरे हुए कैलाशवासी यक्षपति प्रभुता संपन्न श्रीमान राजा कुबेर तथा महामुनि महामुनिशुक्राचार्य ये सभी परमात्मा महादेव जी की उपासना किया करते थे सनत सनत्कुमर प्रमुखा तथा च महर्षय अंगि प्रमुखास्व तथा देवर्षय परे विश्वावश्च गथ नारद अफसरो गणसास् सूरने समत कुमार, सनत कुमार आदि महर्षि अंगिरा आदि तथा अन्य देवर्षि नारद पर्वत पर्वत और अप्सराओं के के अनेक समुदाय उस पर्वत पर के आराधना के लिए आया करते थे वह पुष्पोधा वहा नाना प्रकार की सुगंध को फैलाने वाली पवित्र सुखद एवं मंगलमयी वायु चलती रहती थी सभी ऋतुओं के फूलों से सुशोभित होने वाले खिले हुए वृक्ष उस शिखर की शोभा बढ़ाते थे तथा तो विद्याधरा सिद्धाश्च तपोदना महादेव पशुपतिम पर्युपासंत भारत भारत तपस्या के धने सिद्ध और विद्याधर भी वहाँ पशुपति महादेव जी की उपासना में तत्पर रहते थे भूता च महाराज नानूपराथ राक्ष महारौद्र पिताचा से महाबला बहुपराशेष्टा नाना प्रहणोद्यता देश सोचरा सचिरे चानलोपम महाराज अनेक रूप धारण करने वाले भूत महाभयंकर राक्षस महाबली और बहुत से रूप धारण करने वाले पिछाद जो महादेव जी के अनुचर थे वहाँ हर्ष में भरकर नाना प्रकार के अस्त्र खड़े रहते थे वे सब के सब अग्नि के समान तेजस्वी थे नंदी भगवान सत्र देवस्या स्थित प्रगृह ज्वलित शूरम दिप्यमान स्वतेज महादेव जी की आज्ञा से भगवान दंडी अपने तेज से दे हो हाथ में प्रज्वलित शूल लेकर वहां खड़े रहते थे गंगा चरिता श्रेष्ठा सर्वतीर्थ जलोद्भवा परुपा सत्यम देव रूपिणी गुरुनंदन कुरुनंदन समस्त तीर्थों के जलों को लेकर प्रकट हुई सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी वहां दिव्य रूप धारण करके देवाधिदेव महादेव जी की आराधना करती थी सव भगवस्त पूज्यमन सुशिभ देवैश्च सुमहाजा महादेव व्यतित इस प्रकार देवताओं और देवर्षियों से पूजित होते हुए महातेजस्वी भगवान महादेव महा विराजम थे क्योंचि बध काल दक्षो नाम प्रजापति पूर्वोत्न विधान यक्षमाणोंप्यत कुछ काल के अनंतर दक्ष नाम से प्रसिद्ध प्रजापति ने पूर्वोक्त शास्त्रीय विधान के अनुसार यज्ञ करने का संकल्प लेकर उसके लिए तैयारी आरंभ कर दी तत तस्म देवा सर्वे सक्र पुरोगम गमनाज समागम बुद्धिमह पे तदा उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने के लिए परस्पर मिलकर निश्चय किया देविमान महात्मा ज्वलाभ देवस्या गंगा द्वार मृति श्रुति वे महामृषि देवता सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी विमानों पर बैठकर कर महादेव जी की आज्ञा ले गंगा द्वार हरिद्वार को गए यह बात हमारे सुनने में आई है प्रस्थिता देवता दृष्टा शैलराज च वजनम साध्वी पशुपतिम पति देवताओं को प्रस्थित हुआ देख सती साध्वि गिरिराज नंदनी उमा ने अपने स्वामी पशुपति महादेव जी से पूछा भगवन कू जानते ते देवाशक्रपुर ग्रोहितत्व तत्व संशय मे महानय भगवान ये इंद्र आदि देवता कहाँ जा रहे हैं तत्वज्ञ परमेश्वर ठीक ठीक बताइए मेरे मन में यह महान संशय उत्पन्न हुआ है महेश्वर वाच दक्षो नाम महाभागे प्रजा नाम पतित्तम अय ते न जयते तत्र दिव महेश्वर ने कहा महाभागे श्रेष्ठ प्रजापति दक्ष अष्टमे ध्यज्ञ करते हैं उसी में ये सब देवता जा रहे हैं उमोवाच यज्ञमेतम् में तम महादेव किमर्थ के नगछतिसी कें प्रतिषेधे न गमनम तेन वेद्य उमा बोली महादेव इस यज्ञ में आप क्यों नहीं पधार रहे हैं किस प्रतिबंध के कारण आपका वहाँ जाना नहीं हो रहा है महादेव आचार सुरैरव महाभागे पूर्व में तुष्ठित यज्ञु सर्वेश मम भाग महेश्वर ने कहा महाभागे देवताओं ने ही पहले ऐसा निश्चय किया था उन्होंने सभी यज्ञों में से किसी में भी मेरे लिए भाग नियत नहीं किया है पूर्वोपायोपन्न मार्गेण नामे न मेसुरा प्रयक्षति भागम यज्ञस्य धर्मतः सुंदरी पूर्व निश्चित निम के अनुसार धर्म के दृष्टि से ही देवतालोक यज्ञ में मुझे भाग नहीं अर्पित करते हैं उमोवाच भगवान सर्वूते सुप्रभाको गुण अजय्याप्यधृश्य तेजस ये महाभाग प्रतिषेधन भागता अतीब दुखम उत्पन्नम बेपथुश ममान उमा ने कहा भगवान आप समस्त प्राणियों में सबसे अधिक प्रभावशाली गुणवान अजय अदृश्य तेजस्वी यशस्वी तथा से संपन्न है महाभाग यज्ञ में जो इस प्रकार आपको भाग देने का निषेध किया गया है इससे मुझे बड़ा दुख हुआ है अनग इस अपमान से मेरा सारा शरीर काँप रहा है सा तदा पतिं पतिं। भूता भवद्राजन धैर्यमा नचेसा जी कहते राजन अपने पति भगवान पशुपति से ऐसा कह कर, कर पार्वती देवी चुप हो गई परंतु उनका हृदय शोक से दग्ध हो रहा था अथ दिव्या्या स सामापयामा सीष्ठ नन्दिन पार्वती देवी के मन में क्या है और वे क्या करना चाहती हैं इस बात को जानकर महादेव जी ने नंदी को आज्ञा दी कि तुम यही खड़े रहो तथो योग बलम्वा सर्वोगे तम यज्ञ महातेजा बैरनुचरे सदा सहसा घातयामा सह देव पिनाक दे तर संपूर्ण योगेश्वरों के भी स्वर महातेजस्वी देवाधिदेव पिनाकधारी शिव ने योग बल का आश्रय ले अपने भयानक सेवकों द्वारा उस यज्ञ को सहसा नष्ट करा दिया के मुंसन के रुद्रेणा परे राजो में से कोई तो जोर जोर से सिंगनाथ करने लगे किन्हीं ने अट्टास करना आरंभ कर दिया तथा दूसरे यज्ञाग्नि को बुझाने के लिए उस पर रक्त की वर्षा करने लगे खेचिपान समुदाट्य बभ्रमुआ आग्र संत तथा परिचार का कोई विकराल मुख वाले पार्षद यज्ञ के यूपों को उखाड़ कर वहाँ चारों ओर चक्कर लगाने लगे दूसरों ने यज्ञ के प्रचारकों को अपने मुख का ग्रास बना लिया तथा सज्ञो नृप्रते व्यमान समन्त आस्थाया मृग रूप वही खमेवाभ्य इस प्रकार जब सब ओर से आघात होने लगा तब वह यज्ञ मृग का रूप धारण करके आकाश की ओर ही भाग चला धनुरादाण शरद प्रभु यज्ञ को मृग का रूप धारण करके भाग दे दे भगवान शिव ने धनुष हाथ में लेकर अपने बाण के द्वारा उसका पीछा किया तत तुरे क्रोधाद मिततेजस ललाटा प्रसिद्ध घोर स्वेदबिंदुर्बूव तस्म पतितमात्रे चवेदिंदौ तदा भुवि प्रादुर्बूसु महानग्नि काला नलोपम तत्प्चा अमित तेजस्वी देवेश्वर महादेवजी के क्रोध के कारण उनके लड़ाट से भयंकर पसीने की बूंद प्रकट हुई उस पसीने के बिंदु के बिंदु के के बिंदु बिंदु पृथ्वी पृथ्वी पर पड़ते ही समान विशाल प्रादुर्भाव हुआ। षण पुरुष पुरुष प्रवर उस समय उस आग से एक नाटा सा पुरुष उत्पन्न हुआ जिसके आखे बहुत ही लाल थी दाढ़ी और के के बाल रंग के थे। वह देखने में बड़ा डरावना जान पड़ता था। और कराल चम तमझ महासत्व कक्षल उसके केस ऊपर की ओर उठे हुए थे उसके सारे अंग बाज और उल्लू के समान अतिशय रोमावलियों से भरे थे शरीर का रंग काला और विकराल था उसके वस्त्र लाल रंग के थे उस महान शक्तिशाली पुरुष ने उस यज्ञ को उसी प्रकार दग्ध कर दिया जैसे आग सूखे काठ या घास फूस के ढेर को जलाकर भस्म कर डालती है व्यसर सर्वतो तो देवान सर से तथा देवाच्चाप्याद्रवन सर्वे तथोभीता दिशो दस तत्पश्चात वह पुरुष सब और विचरने लगा और देवताओं तथा ऋषियों की ओर दौड़ा उसे देखकर सब देवता भयभीत हो दसों दिशाओं में भाग गए तेन तस्म विचरता पुरुषेण विषा पते पृथ्वी या राजती वरत शिव राजन भरतभूषण प्रजानाथ उस यज्ञ में विचरते हुए उस पुरुष के पैरों की धमक जोड़ जोड़ से यह पृथ्वी बड़े जोर जोर से काँपने लगी हा हा भूतम जर्व सर्वम् तदा प्रभु पिता महो महादेव दर्शन प्रत्यमय सारे जगत में हाहाकार मच गया वह सब देख कर भगवान ब्रह्मा ने महादेव जी को जगत की यह दुर्दशा दिखाते हुए उनसे इस प्रकार कहा ब्रह्मोवाच भवतोपेश सर्व भागम दास्यंति वही प्रभु कृयताम प्रतिसंहार सर्वदेवेश्वर स्वया ब्रह्मा जी बोले सर्वदेवेश्वर प्रभु अब आप अपने बढ़े हुए उस क्रोध को शांत कीजिए आज से सब देवता आपको भी यज्ञ का भाग दिया करेंगे इमाशिदता सर्वा ऋषि परम तप तब क्रोधान महादेव न शांतिम उपलेह भी शत्रु को संताप देने वाले महादेव ये सब देवता और ऋषि आपके क्रोध से संतप्त होकर कहीं शांति नहीं पा रहे हैं ये स पुरुषो जात स्वेदा के विबुत्तम जरो नाम स धर्म जोकेशु धर्मज्ञ देवेश्वर आपके पसीने से जो यह पुरुष प्रकट हुआ है इसका नाम ज्वर होगा यह समस्त लोकों में विचरण करेगा एक भूत धारण हिते तेजस प्रभो समर्था सकला पृथ्वी बहुधा प्रभो आपका तेज रूप यह ज्वर जब तक एक रूप में रहेगा तब तक यह सारी पृथ्वी इसे धारण करने में समर्थ न हो सकेगी अतः तो इसे अनेक रूपों में विभक्त कर दीजिए ब्रह्मणा ब्रह्मादेवो भागे चापे प्रकल्पित भगवंत तथे ब्रह्म अमित जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार कहा और यज्ञ में भाग मिलने की भी व्यवस्था हो गई तब महादेव जी अमित तेजस्वी भगवान ब्रह्मा से इस प्रकार बोले तथास्तु ऐसा हो ऐसा ही हो पर चीति प्रीतिम अगमन उसमें पिना कधे अवापच तदा भागम यथोक्तम भवः शिव को उस समय बड़ी प्रसन्नता हुई और वे लगे जैसा कि ब्रह्मा जी ने कहा था उसके अनुसार उन्होंने यज्ञ में भाग ज्वर च सर्वधर्म बहुधाभ श्रीजत्म शांत्यथम सर्वभूता वस् युधिर उस समय समस्त धर्मों के ज्ञाता भगवान शिव ने संपूर्ण प्राणियों के शांति के लिए ज्वर को अनेक रूपों में बांट दिया उसे भी सुन लो शिषातापो नागा पर्वता शिलाजत अपा तो नीलिका विद्यान्र्मोकुचो कौरभेजाणसरम पृथ्वी तले वसूना सर्वधर्म दृष्टि प्रत्यवरोधनम हाथियों के मस्तक में जो ताप या पीड़ा होती है वही उनका ज्वर है पर्वतों का ज्वर शिलाजीत के रूप में प्रकट होता है सेवार सेवारकों पानी का ज्वर समझना चाहिए सर्पों का ज्वर घेचुल है गाय बैलों के खुरों में जो खोर खोरक नाम वाला रोग होता है वही उनका ज्वर है पृथ्वी का ज्वर उसर के रूप में प्रकट होता है धर्म युद्धिर पशुओं के दृष्टि शक्ति का जो अवरोध होता है वह भी उनका ज्वर ही है रंध्रागत मथास्वाम शिखोदेदस्णाम नेत्र कोकिलश ज्वर प्रोक्तों महात्मा घोड़ों के गले के छेद में जो मांसखंड बढ़ जाता है वही उनका ज्वर है मोरों की शिखा को निष्कलना ही उनके लिए ज्वर है कोकिल का जो नेत्र रोग है उसे ही भी महात्मा शिव ने ज्वर बताया है अभी इन आम पित्त न प्रसुत सुखाणेश्कि प्रोचते ज्वर समस्त भेड़ों का पित्त भेद भी ज्वर ही है यह हमारे सुनने में आया है समस्त तोतों के लिए हिचकिको ही जर बताया गया है शार्दूल सत धर्म श्रमो ज्वर इहोचते मानुषे सूत धर्म जरो नाम स भारत धर्मज्ञ भरत नंदन सिंहों में थकावट का होना ही ज्वर कहलाता है परंतु मनुष्यों में यह ज्वर के नाम से ही प्रसिद्ध है मरणे जन्म तथा मध्य चाविशते नरम एतन्मा स्वरम तेजो जरो नाम सुधारुण नमस्व अनेन सर्वप्राणीभिरेस्वर अनेविष्टो वृत्तो धर्मभतांबर भगवान महेश्वर का तेज रूप यह ज्वर अत्यंत दारुण है यह मृत्यु काल में जन्म के समय तथा बीच में भी मनुष्यों के शरीर में प्रवेश कर जाता है यह सर्वसमर्थ महेश्वर माहेश्वर ज्वर समस्त प्राणियों के लिए वंदनीय और माननीय है किसी ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मृतासुर के शरीर में प्रवेश किया था व्यजिम्भतः शक्र तस्मि वज्रम अवास प्रविश्य वज्रम विम चार सारत भारत उस जड़ से पीड़ित होकर जब वह भाई लेने लगा उसी समय इंद्र ने उस पर वद्र का प्रहार किया वद्र ने उसके शरीर में घुसकर उसे चीर डाला धारित सभद्रेण महायोगी महासुर जगाम परम स्थान विष्णुरमितेजस वज्र से विजीर्ण हुआ महायोगी एवं महां असुरभृत्त अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के परम धाम को चला गया विष्णु विष्णुभक्तिया हितेन एद जगद्याम अभूतता तस्च्च निहत युद्धे विष्णुस्थान व भगवान विष्णु की भक्ति के प्रभाव से ही उसने अपने विशाल काया इस संपूर्ण विष्णु धाम प्राप्त कर लिया महासित ज्वर से महत्वमया विस्तर कथित पुत्री थे बेटा इस प्रकार वृत्तासुर के वध के प्रसंग से मैंने महान माहेश्वर ज्वर की उत्पत्ति का वृत्तांत विस्तार पूर्वक कह सुनाया। अब तुमसे और क्या कहूं मदीना पठे सदा नर विमुक्तरोग स सुखी मुदाई तो लभेत काम सामषिता जो उदार एवं एकाग्र होकर ज्वर की उत्पत्ति से संबंध रखने वाली इस कथा को सदा पढ़ता है वह मनुष्य रोग मुक्त सुखी एवं प्रसन्न होकर मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है यदि श्री महाभारत शांति पर मणि मोक्ष धर्म पर मणि ज्वरोत्पत्ति नाम त्रशित इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में ज्वर की उत्पत्ति विषयक दो सौ अध्याय पूरा हुआ